है ना त्रिविदम त्रिप्रकारम नरकद्वारम द्वारम नरक, नरक, नरक प्राप्ति के द्वारे काम को नाशनम आत्मनु प्रवेशन व नश्यती आत्मा द्वार को प्रविष्ट करते ही आत्मा नष्ट हो जाता है टीका में कथम आत्मनो नित्य से नाशंका तत्मात्य उसके नाश कैसे होगा उसका अर्थ क्या कस्मीचित पुरुषार्थ योग्य नवती उच्य द्वारा नशन आत्म न्थ के लिए योग्य नहीं रहता है तो है। आकांक्षा आकांक्षा द्वारा द्वारा विशेषतो सामान्य देखा तीन प्रकार विशेष उसका उत्तर दर्शित्वार काोभ तस्त उसी की व्याख्या व्याख्यावास में यत एक नाशन आत्मन नरके द्वारत्म पुरुषार्थ योग्य हो जाता है तस्त्र काम त्याग कामादि त्यागेसति आचरण श्रेय प्रतिबंध निवृत्ति सब काम आगन पर अनु न च कव श्रेय सामचरन आसुरी चंजयन मोक्षमें लगभग कित स्त्री एक विमुक्ता कौंतेयुक्त तमोद्वार स्त्रिर्नर आचरत आत्म श्रेयस तपोयाति पराय आचरत ततो याति विमुक्तः विमुक्तः तमद्वारे अज्ञान के मोद्वार नर आत्म श्रेय आचरती तथा तो परति अपना अपनाश्रय करता है तो पराम को प्राप्त करता है एक विमुक्त कौंटेय तमोद्वार काम कर लोक तमस द्वारा तमस नरक दुख महात्मक से और द्वारा दुख महात्मक द्वार का नीन से रही आचरती आचरण करता है अनुतिषति क्या करता है कि आत्मन कल्याण करता है यद प्रतिबद्ध पूर्व नद आचरती उसे प्रतिबद्ध होकर के काम क्रोध लोग से ये प्रतिबंध श्रेय का अनुष्ठान करने के लिए पहले नहीं करता जब काम क्रोध लोग तद अत आचर थी काम क्रोध लोग प्रतिबंध निवृत्त होने से श्रेय अनुष्ठान करता है तत आचरण या मोक्ष अनु श्रेय साधन अनुष्ट करने से या परामगति परामगति तो अर्थ मोक्षम मोक्षम अपी थी मोक्षम अपी मोक्ष को भी प्राप्त करता है अपी जो दिया है अर्थ है अर्थ है न केवलम श्रेय सामचरण आसुरी वर्जयन मोक्ष में सामग्री द्वारा लगते कि लौकिक मोक्षा अभी दिन से लौकिक सुख भी प्राप्त करता है केवल श्रेय सामचरण आसुरी चर्जयन आसुरी सम्पत्ति कृत मोक्ष को ही सम्य ज्ञान प्राप्त करता है इतने नहीं। किंतु लौक्य लौकिक सुख भी प्राप्त करता है इंपीप शब्द से सूचित है मुख्यमंत्री आसुरिया संपदो वर्जने श्रेयस किं का वर्जन त्याग अनुष्ठान करने अनुष्ठानक कारण क्या है कहते सर्वस्य एतस्य आसुर परिवर्जनस्य आचरणस्य हैं शास्त्र आसुर प्रमाण परिवर्जनस्य एतस्य सब का कारण शास्त्र श्रेय कर्म साधन अनुष्ठान करना असुर संपत्त वर्जन करना उसका कारण है शास्त्र प्रमाणम शास्त्र है शास्त्र उभयम् सक्षम कर्तुम् शास्त्र प्रमाण से ही दोनों आसुर संपत्ति का वर्जन भी किया जा सकता है और श्रेय साधन का अनुसार किया जा सकता है न अन्यथा अन्य प्रकार से नहीं शास्त्र ही प्रमाण है तरोत्तम तो साधास्त्र शास्त्र प्रमाणा उभय सक्षम करतु न अन्यथा उत्तम उपजीव्य अनतर श्लोक इसको आश्रय करके आगे श्लोक प्रवृत कर असो यास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्त कामकार न सीद्धिमोति न सुख न परा गति शास्त्र विधि में उत्सुज त्याग करके यह काम कार्य वर्तव्य अपनी इच्छा से रहता है न सिद्धिम अब अपनोती न सुखम न परांगति परागति को प्राप्त करें सुख को प्राप्त करे सिद्धि कुछ प्राप्त नहीं करता है अपने मन से करने प्रति शास्त्र प्रमाण ऐसी ही सो करना चाहिए शिष्यते अनुशिष्यते शिष्य अनेन बोध्य इति शास्त्र जिसके द्वारा बोध्य ज्ञाप्य से अर्वाथ शास्त्र है तधि निषेधात्मक उपेत्र व्यासठी शास्त्र विधि निषेधात्मक कर्तव्य न कर्तव्य इत्यादि व्यास में यस्त्र विधि शास्त्र वेद तस् कर्तव्याकर्तव्य ज्ञान कारण वेद शास्त्र उसके अनुजायी स्मृति आदि भी कर्तव्य आकर्तव्य ज्ञान कारणम ये विधि विधि प्रतिषेद आख्यम उत्सुज विधि प्रतिषेधाख्य शास्त्र को करके उत्सुज का तमकार वर्तते काम, काम प्रवित सन जो रहता है टीकाने काम से करण काम कारम से करणम काम कार इच्छा से करना तस्माद हेतु ॠि उपेक्ष का शास्त्र अपनी इच्छा के अधीन ही शास्त्र होता है बहुत इच्छा करता है अपनी इच्छा से ही शास्त्र विधि का त्याग करके अपन प्रवृत्त होता है काम कार्य काम प्रभु काम से प्रेरित होकर तो करता है न सीधि पुरुषार्थ योग्यता सिद्धि का अर्थ पुरुषार्थ योग्यता को प्राप्त नहीं करता पुरुषार्थ मुख्य भी प्राप्त नहीं करेगा न सुख प्राप्त करेगा ठीक है प्रवृत्ति है कामधीना प्रवृति जिसकी प्रवृति काम इच्छा के अधीन है छात्र प्रमाण से नहीं सदा पुमर्थाग्य पुमर्थ के लिए अयोग्य पुरुषार्थ के लिए अयोग्य होने से सर्व पुरुषार्थ धर्म अर्थ कामोक्ष कोई भी पुरुषार्थ प्राप्त नहीं हुआ इतिहास ना भी अस्मिन लोक सुखम ना भी पराम प्रकृष्ट गति में स्वर्गम ना इस लोके में सुखे ना पराम गति प्रतिष्ठा गति स्वर्ग अथवा मुख्य स्वर्ग के लिए भी विहित कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त होगा मुख्य विशास्त्रीय शास्त्र प्रमाण से ज्ञान उनसे प्राप्त करेगा कुछ नहीं प्राप्त करेगा ओ शास्त्रादित कर्मो निष्फल से फलित मार शास्त्र प्रमाणिक वर्णा कर्म निष्फल है कर्म विधि अनुसार करना पड़ता है अपने मन से नहीं ऐसे कर्म अशास्त्रीय कर्म निष्फल उनसे निष्पन्न हुआ अर्थ कहते तस्मार तस्त्र प्रमाणंते कार्यकार्यवस्थित ज्ञावा शास्त्रो कर्म कर्तमी हाहसी तस्मात तो कार्य कार्य व्यवस्थित हो शास्त्र प्रमाणम कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था के लिए शास्त्र ही प्रमाण है शास्त्र विधान उत्तम ज्ञात्वा यह कर्म कर तुम्हारे शास्त्र के द्वारा विधान विहित तो कुछ जान करके ही यहाँ तुम्हारा कर्तव्य करना चाहिए कर। ठीक है कर्तव्य कर्तव्य धर्मो कर्तव्य धर्म अकर्तव्य धर्म तत्र शास्त्र से प्रमाणत् मकर्तव्य शास्त्र प्रमाण मैं क्या करू आश् अतः तो शास्त्र विधान उक्त भाष्य में तस्त्र प्रमाकरण प्रमाण प्रमा ज्ञान ज्ञान साधन प्रमाण ज्ञान साधन जिससे ज्ञान होता है तब कार्य कार्य व्यवस्थित हो कार्य कर्तव्य अकार्य अकर्तव्य इसकी व्यवस्था में निश्चय करने के लिए अत ज्ञाता शास्त्र विधान ज्ञान बुद्धा जान करके शास्त्र विधान विधान विधि विधानम शास्त्रम शास्त्र विधानम शास्त्र के जो विधान किया गया शास्त्र विधि को जान करके विधि कैसे कुरियात न कुरियात एवं लक्षण कुरिया ये विधि न कुरिया निषेध विधि निषेध शास्त्र में कहा गया उसको जान करके तेन उत्तम स्वकर्म यर्तम्य शास्त्र में, में जो कहा गया अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो अपना कर्तव्य कर्म है वही करना चाहिए ठीक है में सकर्म क्षत्रिय से युद्धादि वर्नाश्रम इत शब्दों समाप्त अर्थम यह कर्माधिकार भूमि प्रदर्शनार्थम कर्म कर्म अरसी इह दिखाने के लिए यह यह इति इति कर्माधिकार कर्माधिकार भूमि स्थल दिखाने के लिए कहा गया है आगे दिया है। जो तो है कर्म अधिकारे इति शब्द है अर्थ अध्या तदननाध्या कर्म वाषाण अभीभज्यम सात्तिर विभागन दैवी आसुरी सामनाभ्या काम क्रोथ लोभान पुराषा शास्त्र प्रवण तदुक्कारिणा भवित्य निर्धारित सात्विका तीन प्रकार भव्यकर्म वाषण अभ्यज्यम पूर्व जन्म में क्या गया कर्म पुण्य पाप कर्म और जैसे वासना संस्कार उसके अनुसार इस जन्म की प्रारंभ में अभिव्यक्त होती सभा में पहले क्या कर्म और वासना के अनुसार ही सभा बनती अभिव्यक्त होती साकृति करके दैवी आसूरी संपद दैवी संपद और संपद में आ गया सब रा आजान अनाध्या आजान दैवी संपद उपदेश किया गया आदान आय आशु संपद क्या उपदेश किया गया हाना त्याग करने के लिए उपदेश करके आदान हानाभ्या चतुर्थ अंतर आदानी के रिहाने के लिए उपदेश करके काम क्रोध लोभान अपहाय काम क्रोध लोभ तीनों का त्याग करके पुरुषार्थी ना शास्त्र प्रमाण नवित शास्त्र प्रमाण से पुरुषार्थ जो करना चाहते है तदुक्त कार्य शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे करना चाहिए इसे निर्धारित निश्चय हो परमहंस परिव्राजक आचार्य श्रीमत श्रीमद्त्महंस परराज काचार्य पूज्य पाद श्रीमद्आचार्य श्रीशंकर भगवत गीत, भगवद्गी दैवासुरपद विभाग योग लिखा